प्रश्नोत्तर दीप माला साधना जिज्ञासा जीवन में तपस्या क्यों आवश्यक है समाधान तप शब्द का अर्थ होता है तपाना जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं इसी प्रकार शरीर को भी तपाना पड़ता है शरीर को अनशन से तपाते हैं सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करना भी शरीर को तपाना ही है मन और इंद्रियों की एकाग्रता भी तप है गीता में तो शारीरिक वाचिक और मानस भेद से तप का बहुत विस्तार से वर्णन है उसके अनुसार तो देवता गुरु आदि की सेवा ब्रह्मचर्य पालन सत्य स्वाध्याय मौन मन की प्रसन्नता भाव शुद्धि ये सभी तपस्याएं हैं इनके द्वारा शरीर वाणी और मन का संयम होता है इन्हें तपाया जाता है इन्हें तपाने का फल होता है कि इनमें जितने भी दोष हैं वे सब निकल जाते हैं जैसे सोने को अग्नि में तपाने से उसका सारा मल निकल जाता है और उसका वास्तविक स्वरूप और चमक अभिव्यक्त हो जाते हैं इसी प्रकार तपस्या से व्यक्ति के मल छीण होकर उसका व्यक्तित्व तो चमक उठता है और उसे शक्ति प्राप्त होती है जिज्ञासा शास्त्रों में शरीर की शुद्धि और पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है इसका क्या लाभ है समाधान शास्त्रों में शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए शौच का वर्णन किया गया है मिट्टी गोबर गोमूत्र जल आदि से इसे शुद्ध रखना पड़ता है अंदर से तो क्या पवित्र होना वाला है पर बाहर से पवित्र रखना चाहिए यह बहुत आवश्यक है इसके लाभ योग सूत्र में बताए गए हैं शौचात स्वांग जुग, जुगुप्सा परैर सर जो व्यक्ति अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान रखता है उसको धीरे धीरे शरीर से ग्लानी हो जाती है कि यह कभी पवित्र हो ही नहीं सकता कितना ही शुद्ध कर लो अशुद्ध ही रहेगा इसलिए उसे शरीर से वैराग्य हो जाता है दूसरा लाभ यह होता है कि जो शरीर को पवित्र रखता है उसका अपवित्र से संबंध नहीं बनता अन्य लोगों के शरीर से संसर्ग की उसको कभी इच्छा भी नहीं होती इसके अलावा वही सौच के अन्य लाभ गिनाए गए हैं सत्व शुद्धि सौवनस्यी काग्रे इंद्रिय इंद्रिय दयात्म दर्शन योगी शरीर को शुद्ध रखने से मन की शुद्धि होती है मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है सोच से मन की एकाग्रता बढ़ाने में और इंद्रियों का संयम करने में भी बहुत सहायता मिलती है यहाँ तक कि यदि बाह्य सोच का पूर्व रूप पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो व्यक्ति में आत्मज्ञान की योग्यता आ जाती है इसलिए शरीर की शुद्धि साधना में बहुत आवश्यक है इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए जिज्ञासा पूर्व जन्म की बातें स्मरण में आए इसके लिए कौन सी साधना करनी चाहिए समाधान वैसे तो योग शास्त्र में कहा गया है कि साधक में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा होने पर उसे पूर्व जन्म का ज्ञान होता है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कत, कसंता संबोध योग सूत्र परंतु हमारे विचार से तो पिछले जन्म का स्मरण आए इसके लिए साधना करना ही बेकार है इसी जन्म का जितना है उसी से परेशान हो पिछले जन्म का याद आ जाएगा तो और परेशान हो जाओगे यह बहुत ही गलत संकल्प है अपने बुद्धि से पिछले जन्म का अनुमान कर लो जैसा बीज बोया था वैसा काट रहे हो इसी से पिछला जन्म जान लो जो सुख दुख मिल रहा है इसी से अनुमान कर लो कि पिछला जन्म कैसा था और जो अब बो रहे हो इससे अगले जन्म को जान लो इसके लिए साधना करने की क्या ज़रूरत है उन सब को याद करोगे तो बहुत बड़ी हानि ही होगी